जियॉर्जिया ओकीफ लेखन लिंडा लोवरी, चित्रांकन रोशेल ड्रेपर हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी न्यू मैक्सिको अगस्त 1930। सौ ओकीफ ने हड्डी को ऊंचा उठाया उसने उसके बीच के छेद में से झांका। ऊपर न्यू मैक्सिको का अंतहीन नीला आकाश था नीचे नरम लाल रेगिस्तान था उसके लिए वो अब तक का सबसे खूबसूरत नज़ारा था जियॉर्जिया की यात्रा लगभग समाप्त हो चुकी थी वो पेंट करने के लिए कुछ हड्डियों को न्यूयॉर्क वापस ले जाने की सोच रही थी वो अपने ऊपर मुस्कुराई वह जब भी कुछ नया और अलग पेंट करती थी तो लोग भ्रमित होते थे कुछ लोग निश्चित रूप से हड्डियों को रंगने के लिए उन पर नाराज भी होंगे आखिर यह किसने सोचा था कि गाय की हड्डियों से खूबसूरत कलाकृतियां बन सकती थी किसी ने भी नहीं लेकिन जॉर्जिया ने अक्सर ऐसी चीजें पेंट की जिन्हें कभी किसी और ने पेंट करने के बारे में नहीं सोचा था दक्षिण कैरोलिना, अक्टूबर 1915। 15 साल पहले जॉर्जिया की पेंटिंग इतनी असामान्य नहीं थी वो 27 वर्ष की थी और वो दक्षिण कैरोलिना में रहती थी सुबह के समय वो कोलंबिया कॉलेज में कला पढ़ाती थी दोपहर और शाम के समय वो पेंटिंग करती थी ज्योर्जिया किसी दिन एक कलाकार बनने की इच्छा रखती थी उसके लिए वो अपनी हर एक पेंटिंग में कड़ी मेहनत करती थी लेकिन हाल में उनका काम कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा था एक अक्टूबर के दिन ज्योरजिया ने जंगल में एक लंबी सैर की फिर वो सीधे अपने स्टूडियो में चली गई उन्होंने अपने पीछे दरवाजा बंद किया फिर उन्होंने अपने सभी चित्रों और कलाकृतियों को फैलाया और उन्होंने एक एक को गौर से देखा उन्होंने देखा कि वो पेंटिंग्स किसी शिक्षक को खुश करने के लिए बनाई गई थी एक पेंटिंग उन्होंने एक कलाकार मित्र के लिए बनाई थी अन्य पेंटिंग्स प्रसिद्ध यूरोपीय कलाकारों के काम की तरह दिखती थीं। एक भी पेंटिंग उनकी अपनी नहीं थी उन्हें यह पता नहीं था कि जॉर्जिया ओकीफ की तरह उन्हें कैसे पेंटिंग बनानी चाहिए अगर वो अपने स्टाइल में पेंट करतीं और किसी और की नकल नहीं करती तो उनकी पेंटिंग कैसी दिखती क्या वो पेंटिंग बहुत छोटी होती और फिर उसे देखने के लिए लोगों को बहुत करीब आना होता क्या वो बहुत बड़ी होती और उसकी चोटी तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी की आवश्यकता होती क्या उनकी पेंटिंग में किसी फोटोग्राफ की तरह विस्तृत विवरण होता या वो अमूर्त बोल्ड स्ट्रोक और रंगीन आकृतियों की बनी होती बहुत देर तक जॉर्जिया ने देखा और सोचा जब वो छोटी थीं तब से उनके मन में आकृतियां तैरती थी उन्होंने गोलाकार और लहरदार आकृतियां की कल्पना की थी ऐसी लंबी लाइने जो मोटी होती और फिर पतली होती जाती थी ये आकृतियां ऐसी नहीं थीं जो उसने स्कूल में सीखी थीं। वे आकृतियां सिर्फ उसकी कल्पना में थीं। उसने उन्हें कागज पर उकेरने के बारे में कभी नहीं सोचा था वे उस प्रकार की आकृतियां नहीं थीं जिन्हें आम चित्रकार चित्रित करते थे वहां और तभी जॉर्जिया ने अपना मन बना लिया जो उसने देखी थी वो अजीब आकृतियां थी तो वो उन्ही आकृतियों को ठीक वैसे ही पेंट करेंगी जियॉर्जिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त अनिता पोलेसर को एक पत्र भेजा अनिता न्यूयॉर्क में रहती थी मैं पूरी तरह से एक नई शुरुआत कर रही हूं उन्होंने लिखा जियॉर्जिया ने अपने पुराने चित्रों को एक कोठरी में छिपा दिया उन्होंने अपने पेंट और अपने ब्रश भी संभाल कर रख दिए उन्होंने ड्राइंग के लिए बहुत बड़ा सफेद कागज खरीदा उन्होंने काली चारकोल की छड़ें निकाली फिर उन्होंने कोठरी के दरवाजे पर अपना कागज टेप किया और फर्श पर बैठ गई जियॉर्जिया ने एक वक्र खींचा जो ऊंचा उठा और फिर कागज की चोटी से गिर गया उन्होंने एक पतली रेखा खींची जो बीच में मोटी और फिर पतली हो गई वो आकाश में एक छेद जैसा लग रहा था उन्होंने नीचे घूमते हुए स्पाइरल बनाए उन्होंने लहरों को ऊपर की ओर बहते हुए खींचा एक रात जियोर्जिया के सिर में तेज दर्द हुआ अच्छा मैं इस दर्द के साथ कुछ क्यों नहीं करती हूं उन्होंने सोचा फिर उन्होंने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसने उनके सिरदर्द को दर्शाया हर रात जोरिया तब तक काम करती थी जब तक कि उनके हाथ में लकड़ी का कोयला टूट नहीं जाता था उनकी उंगलियां इतनी दुखने लगी थीं कि वो अनीता को लिखने के लिए कलम तक नहीं पकड़ पाती थी क्या मैं पूरी तरह से पागल हो गई हूं उन्होंने लिखा उन्हें लगता था कि उन अजीब आकृतियों को बनाने का मतलब था कि वह पागल हो गई थी शायद उनकी पेंटिंग्स में कला बिल्कुल भी नहीं थी शायद वो अपने पागलपन में कुछ उल्टा सीधा बना रही थी जो कर रही हो उसे जारी रखो अनीता ने वापस लिखा एक बार क्रिसमस की छुट्टी में जॉर्जिया रात भर जाकर काम करती रही जब सूरज निकला तो वो बिस्तर पर लेट गई उनके पास अब बहुत सारे चित्र थे अब उन चित्रों को किसी अन्य को दिखाने का समय आ गया था न्यूयॉर्क जनवरी उन्नीस नए साल के दिन उन्नीस में अनिता को डाक में एक पैकेज मिला वो चित्रों का एक रोल था अनीता पैकेट को एक कमरे में ले गई और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया उसने अपने चारों ओर चित्र बिछाए उसकी दोस्त जॉर्जिया ने कैसी निराली जंगली आकृतियां बनाई थीं। वे कागज पर केवल काले निशान थे लेकिन वे कूदते दुर्घटनाग्रस्त होते और बहते दिखते थे वे खुलकर फूट पड़े वे फैल गए अनिता को वो चित्र जीवंत लग रहे थे एक घंटे तक वो उन्हें निहारती रही तब अनीता को याद आया कि उसके पास पीटर पैन शो देखने के टिकट थे वो जियॉर्जिया के चित्रों के बिना वहां नहीं जाना चाहती थी फिर उसने चित्रों को अपनी बगल में दबाया और थिएटर में गई पूरे नाटक के दौरान उसने जियॉर्जिया के चित्रों को अपने पास रखा जब अनीता ने थिएटर छोड़ा तो वो अंधेरी बरसाती गलियों से गुजरी वो सीधे एल्फ्रेड स्टिगलिट्स की गैलरी में गई अनिता और जियॉर्जिया अपने सहपाठियों के साथ कई बार उस गैलरी में गए थे उन्होंने मिस्टर स्टिकलिट्स के साथ वहां लटकी तस्वीरों के बारे में लंबी जीवन चर्चाएं की थीं। मिस्टर स्टिकलिट्स ने उन्हें पिकासो, मैटिस और रोडां जैसे नए कलाकारों की आधुनिक कला दिखाई थी अनीता का दिल तेजी से धड़क रहा था वो मिस्टर स्टिकलिट्स से थोड़ा डरती थी अपनी लंबी काली टोपी और झाड़ीदार मूचों के साथ वह बहुत ही नाटकीय थे कभी कभी वो असभ्य भी हो सकते थे लेकिन क्या होगा अगर उन्हें वो चित्र पसंद आए उसका मतलब होगा कि जॉर्जिया का काम उतना ही अच्छा था जितना अनीता ने सोचा था अनीता ने लिफ्ट का बटन दबाया लेकिन लिफ्ट खराब थी वो सीढ़ियां चढ़कर चौथी मंजिल पर गई और वहां अचानक मिस्टर स्टिगलिट्स से टकरा गई अनीता ने उसकी मिस्टर स्टिगलिट्स के गुस्सैल चेहरे को अनदेखा किया उसे जॉर्जिया की खातिर वो करना पड़ा क्या आप देखना चाहेंगे कि मेरे हाथ में क्या है अनिता ने पूछा मिस्टर स्टिगलिट्स ने उससे चित्रों को फर्श पर फैलाने को कहा फिर उन्होंने गोल तार का चश्मा पहना फिर वो बहुत देर तक चुपचाप उन चित्रों को घूरते रहे अंत में उन्होंने कहा कि उन्होंने उस तरह के चित्र पहले कभी नहीं देखे थे वो साफ देख सकते थे कि जॉर्जिया ओकीफ खुद के प्रति ईमानदार थी जॉर्जिया का दिल और उनकी आत्मा उन चित्रों में झलक रही थी उन्होंने कहा कि वो कागज पर उस महिला को देख सकते थे उन्होंने अनिता से कहा मुझे इन चित्रों को अपनी गैलरी में प्रदर्शित करने में कोई दिक्कत नहीं होगी अल्फ्रेड स्टिगलिट्स ने उन्नीस में उसी वसंत में अपनी गैलरी में जियॉर्जिया के चित्र लटकाए उन चित्रों ने बड़ा हंगामा पैदा किया कुछ लोगों को वो बहुत अधिक पसंद आए दूसरों ने उन्हें अजीब और चौंकाने वाला कहा उन्हें देखने के लिए इतने लोग आए कि प्रदर्शनी को दो महीनों तक आगे बढ़ाना पड़ा ज्योर्जिया उसके बाद एल्फ्रेड को अच्छी तरह से जानने लगी एल्फ्रेड एक फोटोग्राफर थे जो अपने कैमरे से खूबसूरत तस्वीरें खींचते थे जॉर्जिया और एल्फ्रेड अक्सर एक ही वस्तु की तस्वीरें बनाते थे 1920 में जॉर्जिया ने सेबों की पेंटिंग शुरू की उसे सेब का बुखार चढ़ गया है एल्फ्रेड ने समझाया अगले साल एल्फ्रेड ने सेब की फोटो ली जब एल्फ्रेड ने आसमान की फोटो खींची तो जॉर्जिया ने आसमान को रंगा उन दोनों ने उस खलिहान और घर की तस्वीरें बनाई जहां उन्होंने अपना ग्रीष्मकाल बिताया था दोनों की मिलकर एक बेहतरीन टीम बनी और 1924 में उनका विवाह हो गया जॉर्जिया ने सैकड़ों अन्य चित्र बनाए उसने न्यूयॉर्क की ऊंची चमचमाती इमारतों के चित्र बनाए उसने रंग बिरंगे फूलों के चित्र बनाए जो इतने बड़े थे कि लोगों को लगा जैसे वे उनके अंदर चढ़ रहे हों न्यू मैक्सिको अगस्त उन्नीस जब वो न्यू मैक्सिको गई तो ज्योर्जिया ने हड्डियों को रंगने के बारे में सोचना शुरू किया उन्होंने अपने हाथ में उठाई हड्डी को बार बार घुमाया उनके लिए वो हड्डी कीमती था मैं रेगिस्तान को रंगना चाहती थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो मैं कैसे करूं उन्होंने सोचा अब उन्हें अंदर से पता था कि वो क्या करेंगी सफेद हड्डियां और नीला आकाश सफेद हड्डियां और लाल पहाड़ियां सफेद हड्डियां और बादल गुमावदार और चिकनी खिड़कियों की तरह खुलने वाली हड्डियों ने उन्हें आश्चर्य से भर दिया तो यह वो चीज थी जिसे उन्हें पेंट करना चाहिए उन्होंने न्यू मैक्सिको के चमकीले सूरज की ओर अपनी पीठ की और घर के अंदर चली गईं। उन्होंने उन सभी हड्डियों को इकट्ठा किया जिन्हें उन्होंने एकत्र किया था ध्यान से उन्होंने उन हड्डियों को एक बड़े लकड़ी के बैरल में पैक किया फिर उन्होंने बैरल को न्यूयॉर्क भेज दिया जब एल्फ्रेड बैरल लेने गए तो उन्हें शिपिंग का किराया चुकाना पड़ा वो काफी अधिक था उन्हें सोलह डॉलर देने पड़े कुछ जानवरों की पुरानी हड्डियों के लिए वो पैसा बहुत ज्यादा है उन्होंने शिकायत की जब ज़ोरिया वापस लौटी और उन्होंने अल्फ्रेड को अपनी पहली हड्डी पेंटिंग दिखाई तो वो हंसे तुम इससे क्या हासिल करने की उम्मीद कर रही हो उन्होंने पूछा कुछ लोग अल्फ्रेड से सहमत थे उन्हें हड्डियों को रंगना एक डरावना विचार लगा लेकिन कई लोगों को वो पेंटिंग खूबसूरत लगी उनके चित्र पत्रिकाओं में छपे उन्हें प्रसिद्ध संग्रहालयों में बेचा गया जॉर्जिया ने कई वर्षों तक हड्डियों को चित्रित किया और जब वो हड्डियों को पेंट करते करते थक गई फिर उन्होंने क्या पेंट किया जॉर्जिया ओकीफ़ ने वो पेंट किया जिसने उन्हें प्रसन्न किया बाकी दुनिया उनके बारे में क्या सोचती थी उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था अंत के शब्द उन्नीस के बाद प्रत्येक वसंत में जॉर्जिया पेंट के ट्यूब और कैनवस के रोल के साथ न्यूयॉर्क से निकलती थी वो अपनी चमकदार काली मॉडल ए फोर्ड कार को न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में दौड़ाती थी जब उन्हें कोई एक ऐसा दृश्य मिलता जिसे देखकर वो खुश होती तो फिर अपना सामान निकालती और उसे पेंट करती हर सर्दियों में वो न्यूयॉर्क लौटकर आती थी तब उनकी कार अल्फ्रेड को और दुनिया को दिखाने के लिए चित्रों से भरी होती थी उन्नीस में एल्फ्रेड की मृत्यु हो गई और जॉर्जिया एबेक्यू न्यू मेक्सिको चली गई उनके लिए वो दुनिया की चौदहवीं सबसे अद्भुत जगह थी संग्रहालयों ने उनकी पेंटिंग्स खरीदी और उन्होंने अपने काम के लिए कई पुरस्कार जीते अट्ठानवे साल की उम्र तक जॉर्जिया जो कुछ देखती उसे ठीक उसी तरह से पेंट करती रहीं उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बाकी लोग उनकी पेंटिंग्स के बारे में क्या सोचते थे प्रत्येक पेंटिंग्स उनकी अपनी थी जॉर्जिया ओकीफ की एक नायाब कलाकृति महत्वपूर्ण तिथियां 15 नवंबर अठारह सन प्रेयरी विस्कॉन्सिन में जन्म 1902 परिवार विलियम्सबर्ग वर्जीनिया चला गया 1905 से 1908 शिकागो और न्यूयॉर्क में कला का अध्ययन उन्नीस सौ सोलह एल्फ्रेड स्टिगलिट्स की दो गैलरी में पहली बड़ी प्रदर्शनी 1918 पूरे समय पेंटिंग करना शुरू किया न्यूयॉर्क चली गई 1918 से उन्नीस अधिकांश फूल पेंटिंग बनाई 1924 सौ एल्फ्रेड स्टिगलेट्स से शादी 1929 सौ ताउस न्यू मैक्सिको में पहली गर्मी 1930 हड्डियों को रंगना शुरू किया 1946 सौ एल्फ्रेड की मृत्यु 1949 सौ स्थायी रूप से एबिक्यू न्यू मैक्सिको में बस गईं 1977 अमेरिकी सरकार के स्वतंत्रता पदक से सम्मानित उन्नीस कला के राष्ट्रीय पदक से सम्मानित 6 मार्च उन्नीस को अट्ठानवे वर्ष की आयु में सैंताफे न्यू मैक्सिको में मृत्यु